ईराम कृष्ण भक्त मालिका पूर्णचंद्र घोष पूर्णचंद्र सरकार के वित्त विभाग में कर्मचारी थे वर्ष का आधा समय उन्हें शिमला पहाड़ में बिताना पड़ता था भारत की राजधानी कलकत्ते से दिल्ली स्थानांतरित हो जाने पर पूर्णचंद्र का कार्यस्थल भी वहीं चला गया दिल्ली निवास काल में उन्हें ज्वर आने लगा इसलिए वे फिर शिमला गए परतु वहां के विशुद्ध वायु के फलस्वरूप वह ज्वर कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ने ही लगा शिमला से उन्हें कलकत्ता लाया गया जहां छह महीने तक सैयागत रहने के पश्चात उन्होंने देह त्याग किया अंतर से संयासी पूर्णचंद्र ने उस समय अपनी सहधर्मिणी को चिंतित देखकर कहा था हम लोग क्या संसार के अन्य लोगों की तरह हैं हम तो पूरे तौर से ठाकुर के हैं मेरे जन्म लेने के पूर्व ही जिन्होंने भोजन आदि देकर तुम लोगों की रक्षा की है मेरी मृत्यु हो जाने पर भी वे ही तुम्हारी रक्षा तथा देखरेख करेंगे रोग के असह्य कष्ट के भीतर भी उनके देह मन में एक अपूर्व शांति विराजती थी वे कहते थे कि श्री कृष्ण सर्वदा उनकी सैया के समीप ही बैठे हुए हैं गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का उन्होंने यथाविधि पालन किया था बच्चों का पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा कन्याओं का सतपात्रों से विवाह मित्र एवं आत्मीय स्वजनों का यथोचित सत्कार एवं सहायता तथा छोटे भाइयों के प्रति स्नेह आदि सब कुछ वे अत्यंत निष्ठापूर्वक करते रहे परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि विविध कार्यों में व्यस्त रहने के उपरांत भी वे श्री रामकृष्ण तथा अपने गुरु भाइयों को भूले नहीं थे श्रीयुक्त कुमत बंधुसेन लिखते हैं चाहे प्रातःकाल को अथवा संध्या का समय मैंने घंटों उनके साथ रहकर देखा है कि वे ठाकुर का ही प्रसंग लेकर रहते थे अधिकांश समय वे गंभीर होकर श्रोता का कार्य करते और बीच बीच में एक दो बातें कहकर प्रसंग का माधुर्य बढ़ा दिया करते कलकत्ते में रहते समय पूर्ण बाबू प्रति रविवार को बेलुरमठ जाया करते थे वहां पर अधिकांश समय वे एकाकी बैठे प्रसन्नता से चुरुट पीते रहते थे बीच बीच में हुआ तो किसी के साथ एक दो बातें कर लीं पर वह भी ऊपर ऊपर ध्यानपूर्वक देखने पर पता चलता था कि वे अंतर्मुखी बने बैठे हैं उनके घर पर आने वालों में अधिकांश ठाकुर के ही भक्त थे श्रीयुक्त मास्टर महाशय बहुत से छात्र भक्तों को उनके पास भेज दिया करते थे उन लोगों के साथ परिचय वार्तालाप आदि करने में पूर्ण बाबू को विशेष रुचि थी फिर जो युवक संसार त्याग कर रामकृष्ण मठ में सन्यासी होने का दृढ़ संकल्प लेते उन्हें देखकर तो उनके आनंद की सीमा ही नहीं रहती श्री ठाकुर के सन्यासी संतानों की पूर्ण बाबू के प्रति विशेष श्रद्धा थी नवागतों के साथ उनका परिचय कराते समय पहले की बातों का स्मरण करते हुए वे लोग हो जाते थे। जी के अमेरिका विजय पर जब संपूर्ण देश उल्लास में में मग्न था, उन दिनों प्रतिदिन बलराम मंदिर आकर स्वामी ब्रह्मानंद आदि को समाचार पत्रों की खबर अत्यंत आग्रह सुनाया करते थे वे लोग भी उन्हें स्वामी जी के पत्र आदि पढ़कर सुनाते थे इस विषय में पूर्ण बाबू कुछ कह रहे हैं उसी समय यदि कोई अधीर होकर अपनी बात सुनाने लगता तो तुरंत ही महाराज आदि उसे रोककर कहते, पूर्ण जब कुछ कहेगा, तो तुम लोग चुप रहकर सुनना। संतानवे स्वामी जी कर कलकत्ता लौटने पर जब उन्हें शोभा यात्रा के साथ ले जाया जा रहा था तो उन्होंने कार्न स्ट्रीट पर अवस्थित पूर्ण बाबू के मकान के सामने गाड़ी खड़ी करा दी और स्वामी त्रिना चितानंद को उन्हें बुलाने भेजा पूर्ण बाबू सवेरे ही सियालदह स्टेशन पर गए थे तथा भीड़ में एक ओर खड़े रहकर स्वागत आदि की धूमधाम देखने तथा स्वामी जी के दर्शन करने के उपरांत घर लौटकर दफ्तर जाने के लिए स्नान कर रहे थे स्वामी जी के बुलाने पर वे उसी अवस्था में बाहर निकलकर उनके सामने खड़े हुए स्वामी जी ने उनसे सस्नेह कुशल छेम पूछ उन्हें विदा किया दिल्ली तथा शिमला में निवास करते समय भी पूर्ण गुरु भाइयों के साथ संपर्क बनाए रखते थे। एक बार स्वामी तुर्यानंद ने काश्मीर का भ्रमण करने के पश्चात के निवास स्थान में आतिथ्य ग्रहण किया था। इसके अतिरिक्त और भी कई लोग वहां गए थे तथा अन्य कई लोगों के साथ उनका पत्र व्यवहार हुआ करता था धन के द्वारा वे किसी किसी की कि सहायता करते थे गिरीश बाबू के देह त्याग के कुछ समय पूर्व पूर्ण जब उनकी सैया के निकट उपस्थित हुए तो गिरीश ने हाथ जोड़कर कहा भाई आशीर्वाद दो कि प्रतिक्षण ठाकुर का स्मरण कर सकू जय रामकृष्ण पूर्ण ने कोमल स्वर में उत्तर दिया ठाकुर तो आपको सर्वदा ही देख रहे हैं आप ही हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए विवेक विवेकानंद सोसाइटी के सदस्यों के अनुरोध पर उन्नीस ईस्वी में पूर्ण बाबू ने सचिव का पद स्वीकार किया कलकत्ते में निवास करते समय वे प्राय संध्या के समय शंकर घोषलेन में स्थित समिति के मंदिर में जाकर ध्यान में बैठते तथा अन्य लोगों को भी इस विषय में प्रोत्साहित करते उनके उस पद पर रहते समय ही मैडम कॉल्बे कलकत्ता आई थी समिति के प्रमुख के रूप में पूर्ण बाबू ने अन्य सदस्यों को साथ ले ग्रैंड होटल में जाकर उनके साथ साक्षात्कार किया तथा स्वामी जी की विविध मुद्राओं को छाया चित्र उन्हें उपहार में दिए। उस पद पर वे एक वर्ष तक रहे। फिर शिमला जाकर जा ध्यान में तन्मय होकर बैठे रहते थे घर लौटने काफी रात हो जाती वहां पर न तो कोई गुरु भाई थे और न कोई आश्रम आदि ही अतः गुरुदेव के स्मरण मरण का इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं था परंतु बाहर में भाव की अभिव्यक्ति न रहने पर भी फल्गु नदी के समान अंतर में उसका सर्वदा ही प्रवाह बना रहता था, तथा किसी कारणवश ऊपर के आवरण के थोड़ा हट जाते ही स्वच्छ सलील धारा निकल पड़ती थी उदाहरणार्थ प्रफुल्ल कुमार बनर्जी एक दिन उनके शिमला के मकान पर गए तो देखा कि श्री पुणिन मित्र भजन गा रहे हैं और पूर्ण बाबू के दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है उसके बाद काफी देर तक उनकी आंखें लाल रही और एक दिन टहलते समय उन्हें अनमना देखकर निकट के एक व्यक्ति ने पूछा कि उनमें देह बोध है या नहीं उत्तर में पूर्ण बाबू ने अपने गले पर हाथ रखकर कहा कि केवल इसके ऊपर के अंश का बोध है नीचे का कोई बोध नहीं है तात्पर्य वे नित्य आध्यात्मिक ही प्रतिष्ठित थे पर व्यावहारिक हाँ, दृष्टि से उनके दैनंदिन जीवन में में भी भी एक बद्धता थी। अवकाश के समय वे वे काफी पठन अध्ययन करते थे, वे अच्छे लेख भी लिख लेते थे व्यायाम आदि के फलस्वरूप उनका शरीर काफी बलवान तथा सुदृढ़ था शिमला में गोरों को दूसरों पर अत्याचार करते देख उसका प्रतिकार करने के लिए एक दो बार उन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग भी करना पड़ा था और उन्हें की विजय हुई थी 35 35-36 वर्ष की आयु में एक बार भीषण व्याधि के फलस्वरूप बाबू का जीवन संकटापन्न हो गया उस समय स्वामी प्रेमानंद उनके शैया के निकट बैठे हुए थे अचानक वे एक दिव्य भावावेश में चले गए तब वे पूर्णबाबू की व्याधि की गति फिर गई और वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए बाद में प्रेमानंद जी ने कहा था बाल बच्चे बहुत छोटे हैं इसीलिए ठाकुर ने उनकी आयु बढ़ा दी पूर्ण चंद्र देशभक्त थे तथा स्वाधीनता संग्राम के महत्व को समझते थे देश के लिए जो लोग जेल जाते थे उन्हें वे सन्यासी के समान ही मान देते थे उनमें एक और भी सद्गुण था वह कि दूसरों के दोषों को न देकर गुणग्राही होना धनी जमींदार श्याम बोस सज्जन व्यक्ति थे उनमें सभी प्रकार के वैष्णव जनोचित बाह्य सदाचार विद्यमान थे परंतु साथ ही उनमें चारित्रिक दुर्बलताएं भी थी वे पूर्ण बाबू के पास काफी आया जाया करते तथा उन्हें गुरुजी कहकर संबोधित करते थे एक बार किसी युक्तिवादी ने पूर्ण बाबू को इस असंगति की बात याद दिलाई इस पर उन्होंने उत्तर दिया श्याम बाबू में दोष है अवश्य परंतु वे जो कुछ करते हैं अकेले ही करते हैं दल बांध कर नहीं करते परंतु उनके अंदर जो गुण है वह बहुत विरले लोगों में ही देखने को मिलता है वह है उनका सत्यानुराग वे जब किसी विषय में कोई वचन देते हैं तो हिमालय के समान अचल अटल भाव से उसका पालन करते हैं फिर किसी को विपत्ति में या कष्ट में पड़ा देखकर वे उसकी सहायता करते हैं और हिलना नहीं करते पूर्ण बाबू के सानिध्य में आकर शाम बाबू के गुणों में वृद्धि हुई उनके चरित्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया और वे श्री रामकृष्ण के प्रति और भी अधिक आकृष्ट हुए पूर्ण बाबू के संबंध में ठाकुर ने कहा था पूर्ण कम आयु में देह त्याग करेगा नहीं तो फिर संन्यास लेकर संसार त्याग करेगा यदि उसे संसार में आबद्ध किया गया तो उसका शरीर अधिक दिन नहीं टिका सोला नवबर उन्नीस सौ को रात दस बजे उन्होंने केवल बयालीस तैंतालीस वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया इसके एक वर्ष पहले से ही बुखार का कष्ट भोगते हुए उनका स्वास्थ्य भग्न हो चुका था और वे बिस्तर पकड़ने को विवश हुए थे एक दिन उनके दफ्तर के एक मातहत कर्मचारी आशूबाबू ने उनके रोग से कृषि हुए शरीर को देखकर दुख प्रकट करते हुए कहा ठाकुर यदि इस समय विद्यामान होते तो आपकी यह अवस्था देख वे क्या करते जब आज सुनते ही पूर्ण बाबू बिस्तर पर उठ बैठे और अपने दोनों बड़े बड़े जुलंत नेत्र आशु बाबू पर गड़ाकर दृढ़ता के साथ कहा देख गए ही कहाँ है घबराकर बाबू ने उन्हें झट पकड़कर सुला दिया फिर पूर्ण बाबू को शांत होकर धीमे स्वर में बोले देखिए कल रात को लघुशंका के लिए किसी तरह दीवार का सहारा लेते हुए बरामदे तक गया था वैसे कमरे में कोई रहता अवश्य है परंतु वह सोया हुआ था इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं अकेले ही बरामदे तक गया लौटते और लाकर बिस्तर पर सुला गए अत्यंत शांतिपूर्वक उनका शरीर त्याग हुआ था घर में कोई जान ही नहीं सका था उनके चेहरे पर दिव्य क्रांति एवं प्रशांति विराजित थी ब्रह्मतालु भी गरम था डॉक्टर आए और देखकर बताया कि देह त्याग दो तीन घंटे पहले हुआ है ठाकुर की लीला जैसी अद्भुत है उनके सहचरों के जीवन में भी वैसे ही अपूर्व तथा मानवीय बुद्धि के अगोचर है